साल वो मंदिर था सैकड़ों पुजारी उसमें सेवा थे एक रात एक पुजारी ने स्वप्न देखा कि कल संध्या जिस प्रभु की पूजा वे निरंतर करते रहे थे वो साक्षात ही मंदिर में आने को दूसरे दिन तो मंदिर में उत्सव का दिन हो गया दिन भर पुजारियों ने मंदिर को स्वच्छ किया साफ किया प्रभु आने को थे उनकी तैयारी की संध्या तक मंदिर सच कर दुल्हन की भांति खड़ा हो गया मंदिर के कंगूरे कंगूरे पर दिए चल गए थे धूप दीप फूल सुगंध मंदिर बिल्कुल नया हो हो उठा गई सूरज ढल गया और प्रभु की प्रतीक्षा शुरू द्वार पर खड़े थे, लेकिन घड़िया बीतने लगी और उस प्रभु के आने का कोई कोई भी सुराग न मिला उसके रथ के आगमन की कोई सूचना न मिली फिर रात गहरी होने लगी और पुजारियों को सब खो आया कोई कहने लगा स्वप्न का भी क्या भरोसा है कोई स्वप्न स्वप्न होते हैं स्वप्न भी कहीं सत्य हुए भूल में पड़ गए हम व्यर्थ हमने श्रम किए फिर वे थक गए थे दिन भर के सो गए दीयों का तेल चुप गया और दिए बुझ गए धूप बुझ गई घन अंधेरे में मंदिर रोज की भांति फिर डूब गया लेकिन कोई आधी रात के स्वप्न सब्त होने लगा उस प्रभु का रथ उस मार्ग पर मुड़ा जहां वो मंदिर था रथ के घोड़ों की टाप सुनाई पड़ने लगी और उसके पहियों की आवाज सोए हुए थे पुजारी किसी एक पुजारी को टूटी नींद लगा रथ आता है उसने कहा चिल्लाकर उठो जागो शायद उसका रथ आ रहा है। सुनते नहीं आवाज सुनाई पड़ती है घोड़ों की टापो की रथ के बहियों की लेकिन सब सोए थे किसी ने कहा चुप रहो ना करो नींद तोड़ो कोई नहीं आता सपने भी कहीं सच हुए हैं बादलों की गड़गड़ाहट होगी कहाँ है रथ कहां है कौ? कोई आने को नहीं वे फिर सो गए वो रथ द्वार पर आकर रुका जिसकी प्रतीक्षा थी वो अतिथि उतरा उसने अपने पावन चरणों से उस अंधेरे से भरे मंदिर की सीढ़ियों को पार किया द्वार पर दस्तक दी लेकिन पुजारी सब सोए हुए थे फिर किसी को दस्तक सुनाई पड़ गई उसने कहा कोई द्वार ठोकता है मालूम होता प्रतीत होता है जिसके हम प्रतीक्षा में थे वो आ गया लेकिन फिर किसी सोए हुए ने चुप करा दिया उसे कहा चुप हो जाओ हवा के थपेड़े होंगे कौन आता है सपने कहीं सच होते और आया हुआ अतिथि वापस लौट गए सुबह वे उठे सुबह उस पूरे नगर ने देखा वे पुजारी छातियां पीट रहे हैं और बने थे और सीढ़ियों की धूल पर उस पावन अतिथि के पैरों के भी चिन्ह थे द्वार तक वो आया था लेकिन जिनके द्वार वो आया था वो सोए थे इसलिए उसने लौट जाना इस छोटी सी कहानी से मैं अपनी आज की बात शुरू करना चाहता हूँ इसलिए कि जीवन तो हमारे द्वार पर रोज आता है उसके रथ के पहियों की आवाज भी सुनाई पड़ती है उसके घोड़ों के टाप भी सुनाई पड़ती है लेकिन द्वार है हमारे बंद और हम हमें सोए इसलिए जीते जीती हम जीवन से परिजित नहीं हो पाते जीवन रोज आता है प्रतिपल और लौट जाता है द्वार बंद हमारे और भीतर जो है वो सोया हुआ है वो जागा हुआ हो तो शायद जीवन से हमारा संपर्क हो सकता है इसलिए ये केवल दिखाई पड़ता है कि हम जीते हैं हम जीते जो मृदों की भांति है जो अपनी अपनी कब्रों में बंद हैं और सोए हुए कोई जीता नहीं है बहुत कम लोग जीवन को उपलब्ध होते हैं उस जीवन को उपलब्ध होने का क्या मार्ग है किस द्वार से जीवन का अतिथि हमारे प्राणों में आएगा और हमें बुल्कि कर देगा उस संबंध में ही मुझे आज बात करनी है। इसके पहले कि मैं उस संबंध में कुछ कहू ये ठीक से समझ लेना जरूरी है कि हम किस भांति सोए हुए हैं। क्योंकि सोए हुए मनुष्य के लिए जीवन का कोई संपर्क कोई संसपर्श नहीं हो सोए हुए के लिए कोई जीवन नहीं है जीवन है जागरक चित्तता में जागे हुए में, में होश और हम सब सोए हुए कैसे हम सोए हुए हैं उस सम्बन्ध में थोड़ा समझेंगे तो शायद जागने की बात भी हमारे ख्याल में आ सकते बहुत बहुत रूप है हमारे सोए होने के शायद एकदम से आश्चर्य होगा ये जानकर कि मैं आपको सोया हुआ कहू आप सब जागे हुए हैं आंखें खुली हुई हैं, चलते हैं उठते हैं, बात करते हैं और जागने का क्या अर्थ हो सकता है? नहीं लेकिन हमारा ये जागना और हमारी ये खुली आंखें सबूत नहीं है सचमुच जागने की एक आदमी शराब पिए खड़ा हो आखें खुली होंगी बातें भी करता होगा फिर भी हम नहीं कह सकते कि वो जानता है हम कहेंगे सोया है बेहोश है मूर्छित है। हम भी आंखें खोले खड़े हैं, लेकिन बहुत-बहुत प्रकार की शराब हमने पी रखी है जो हमारी निद्रा बन गई बहुत प्रकार की बेहोशियां हैं, जिनमें हम डूबे हुए हैं आंखें खुली हैं, चलते हैं बोलते हैं बात करते हैं लेकिन भीतर कोई बेहोश है कोई मूर्छित है और उसके कारण ये सब जागरण केवल दिखाई पड़ने वाला जागरण है वस्तुतः जागरण नहीं रात हम सोते हैं सुबह हम जागते हैं, तो ये भ्रम होता है कि नींद टूट गई नींद टूटती नहीं रात आकाश में तारे होते हैं सुबह सूरज निकल आता है तो तो शायद हम सोचते होंगे तारे तारे समाप्त समाप्त हो गए? तारे नहीं होते, होते केवल सूरज की रोशनी में जाते हैं। तो वे होते हैं मौजूद वे वहीं जहां थे, और अगर कोई बहुत गहरे कुएं में चला जाए अंधेरे कुएं में तो दिन में भी उसे आकाश में तारे दिखाई पड़ जाएंगे। रात हम सोते हैं और सपने देखते हैं सुबह हम उठाते हैं तो सोचते हो कि हमारे सपने समाप्त हो गए तो हम भूल में हैं सपने केवल जीवन की भागदौड़ में छिप जाते हैं कोई थोड़ा आंख बंद करके भीतर देखेगा तो पाएगा कि सपने वहाँ मौजूद हैं और चल रहे हैं वहा कोई सपना भीतर वहाँ कोई कल्पना भीतर वहा कोई विचारों का उहापोह चल रहा है और उस ऊहा में दबे हुए हम जाग नहीं सकते है वो वो बिल्कुल शांत हो हो जाए, जाए, तो ही भीतर जो छुपी है, है पूरे अर्थों में प्रकट होती और इसलिए जब तक कोई मनुष्य सब प्रकार की न छोड़ दे सब तरह की बेहोशियों के द्वार तोड़ तोड़ना दे तब तक जाग नहीं सकता है। तो थोड़ा समझे कैसे कैसे हम बेहोशी कोई आदमी धन के लिए बेहोश हो सकता है कोई आदमी यश के लिए बेहोश हो सकता है कोई आदमी पद के नशे में मूर्छित हो सकता है और बड़े आश्चर्यों का आश्चर्य यह है कि कोई त्याग में भी मूर्छित हो सकता है कोई धर्म में भी मूर्छित हो, सक हो सकता है कोई संगीत में मूर्छित हो सकता है मूर्छा के बहुत रूप है, लेकिन सूत्र एक ही है जहां भी आत्मविस्मरण है जहां भी सेल्फ फॉरगेटफुलनेस है वही मूर्छा है वही है मूर्छा बेहोशी निद्रा जागरण का एक ही सूत्र है जहाँ सेल्फ रिमेम्बरिंग है जहाँ आत्मस्मर निद्रा आ जाती है और निद्रा सुखद मैंने सुना है एक नगर में बहुत वर्षों पहले एक बहुत बड़ा वीणा वादक आया नगर एक राजधानी थी एक नवाब का राज्य था उस वीणा वादक ने नवाब को कहा बजाऊंगा वीणा लेकिन एक ही सख पर मुझे सुनने वालों में से कोई सिर को न हिला सकेगा और सिर कोई हिला मैं वीणा बजाना उसी क्षण बंद कर दूंगा ये मेरे बर्दाश्त के बाहर है कि कोई सिर हिले नवाब पागल था अक्सर नवाब पागल होते ही है क्योंकि जो पागल नहीं होता वो नबाब बनने को कभी उत्सुक नहीं होता उसने कहा घबराओ मत जो सिर हिला तुम्हें चिंता करने की बात नहीं घबराओ मत हिलता हुआ सिर अलग ही करवा देंगे तुम निश्चिंत होकर बजाओ बीच में बंद करने की जरूरत नहीं हमारे सिपाही मौजूद होंगे देखते रहेंगे जो भी सिर हिलेगा उसे अलग ही करवा देंगे गाँव में खबर पहुंचा दी गई संख्या लोग संभल कर आए जो सिर हिलेगा को सुनते समय वो कटवा दिया जाएगा। हजारों लोग आए होते वहां सुनने आप भी गए होते लेकिन लोग घर रुक गए आप भी रुक गए होते थोड़े से लोग गए उस दिन फिर वहां बहुत भीड़ नहीं थी उस भवन में दो एक सौ लोग इकट्ठे हुए थे बड़ी राजधानी थी संगीत को बहुत प्रेम करने वाले थे लेकिन जो बहुत होंगे, जो योगासन वगैरह जानते होंगे वे गए ताकि फिर रह सकें कहीं सिर भूल से बील गया तो खतरा था वीणा बची एक घड़ी बीत गई रात गहरी होने लगी और वैसे ही वीणा के स्वर भी गहरे होने लगे दो घड़ियां बीत गई होंगी तीन घड़ियां बीत गई लोग ऐसे बैठे थे जैसे मूर्तियां हो पत्थर की श्वास भी लेने में जैसे डर रहे हों, भूल से भी सिर न हिल जाए राजा की नंगी तलवारें लिए हुए आदमी खड़े थे लेकिन जैसे जैसे आधी रात होने लगी और रात की मूर्छा और संगीत की मूर्छा गहरी होने लगी कुछ सिर हिलने शुरू हो रात पूरी हो गई वो संगीत की रात पूरी हुई बीस आदमी पकड़ लिए गए थे जिन्होंने सिर हिलाए थे और राजा ने कहा उस संगीतज्ञ को इनके सिर अलग करवा दे और उनसे पूछा पागलो मालूम था तुम्हें फिर भी सिर क्यों हिलाए वे लोग कहने लगे जब तक हम मौजूद थे हमने सिर नहीं हिलाए जब हम मौजूद ही ना रहे तब का हमारा कोई बस नहीं हम जब तक होश में थे सिर हमने नहीं हिलाए लेकिन जब बेहोशी आ गई होगी हम भूल गए अपने को और हो गए संगीत के साथ एक तब के लिए हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं सिर हिला होगा हमने नहीं हिलाया संगीतज्ञ से पूछा है इनके सिर अलग करवा दे उसने का नहीं किसी कारण से किसी और कारण से मैंने ये शर्त रखी थी कल भी मैं बीणा बचाऊंगा लेकिन ये बीस ही लोग आ सकेंगे सकेगा ये बीस लोग कल आ सकेंगे कल भी मैं बजाऊंगा बस ये ही सुनने में समर्थ वे लोग तो छोड़ दिए गए लेकिन जिस जिस बात के लिए मैंने ये घटना कहनी चाहिए है, वो ये संगीत उन्हें एक ऐसी जगह में ले गया जहां वे मौजूद नहीं जहां थे जहां वे मूर्छित थे उनकी आत्मस्मृति खो गई थी उन्हें अपने अपने होने का कोई बोध नहीं नहीं रह गया था, था। वे वे हिले थे, लेकिन उन्होंने खुद अपने को नहीं हिलाया था। वे जैसे यंत्र की भांति कंपित हुए थे जैसे हवा आई थी और पत्तों को हिला गई थी हवा आई थी और नदी की लहरों को कपा गई थी ऐसे ही वे हिले थे कुछ हुआ था कोई हवा बही थी गीत की और उसमें वे कब गए थे उसमें वे वे थे थे थे अपने वश में नहीं मूर्छित सोए इस सोने में जरूर उन्हें बहुत सुख मिला होगा सोने में हमेशा सुख मिलता है जागरण एक पीड़ा है सपनों में कौन सुखी नहीं हो जाता क्योंकि सपनों में हम अपने में में बंद हो जाते हैं नींद और, है, है, और इन जीवन की समस्याओं से भागने को हम हजार हजार रास्तों से मूर्छा के मार्ग खोजते हैं कोई संगीत में खोजता होगा कोई सेक्स में खोजता होगा कोई सौंदर्य में खोजता होगा कोई कहीं और कोई धन में खोज लेता है जीवन भर धन के लिए दौड़ता रहता है स्वयं को भूलकर, कोई पद के लिए दौड़ता रहता है कोई मोक्ष के लिए दौड़ता रहता है खुद को भूलने की खुद से एस्केप की खुद से पलायन की हमने बहुत सी विधियां खोज ली और इसलिए हम सोए ही रह जाते हैं जान नहीं पाते शब्दों में विचारों में ज्ञान में भी कोई अपने को भूल सकता है जीवन को जीवन के प्रति आखे बंद कर सकता है अक्सर पंडित जीवन से अपरिचित रह जाते हैं जीवन को छोड़कर कहीं बंद हो जाते हैं कहीं शास्त्रों में शब्दों में थोथे और मृत और वहीं खो जाते हैं वहीं डूब जाते हैं रविन्द्रनाथ एक रात एक नौका पर सवार थे एक बहुत बड़ा ग्रंथ किसी मित्र ने भेंट किया था सौंदर्य शास्त्र पर एस्थेटिक्स पर उसे अपने बजरे में बैठकर कर दिए को जलाकर पढ़ते रहे आधी रात तक सौंदर्य क्या है इसकी ही उसमें चर्चा और विचार था खोते गए खोते गए जितना शास्त्र को पढ़ते गए उतना ही ख्याल गया कि सौंदर्य क्या है? शब्द और उल्जन, और सिद्धांत तो तब उपकर आधी रात बंद कर दिया ग्रंथ। आंख उठाकर देखा तो हैरान रह गए बजड़े की खिड़की के बाहर सौंदर्य मौजूद था खड़ा था। पूरे चांद की रात थी आकाश से चांदी बरस रही थी नदी की लहरें चांदी हो गई थी सन्नाटा और मौन था दूर दूर तक सब निरव था सौंदर्य वहां मौजूद था तब उन्होंने सिर पीट लिया अपना कि पागल हूं मैं, सौंदर्य द्वार के बाहर मौजूद है और मैं किताब में खोजता हूं जहां केवल मुर्दा शब्द हैं और कुछ भी नहीं बंद कर दी वो किताब मित्र मित्र को को लिखा मित्र तुम्हारी किताब वापस पहुंचा देता हूं। सौंदरी क्या है है ही ही जानना है, तो सौंदरी को ही देख लेकिन तुम्हारे शास्त्र में खोजूं जितनी देर तुम्हारे शास्त्र में खोजूंगा उतनी देर सौंदर्य थपकी दे रहा है द्वार पर और मैं उससे वंचित रह जाऊंगा बंद कर दी थी किताब फूक कर बुझा दिया था दिया और हैरान हो गए थे दिए के बुझते ही जो खड़ी चांदी से से दिखाई जला के मैं बैठा था तो परमात्मा के दिए की रोशनी भीतर नहीं आ पा रही थी मेरा दिया परमात्मा के दिए को दीवार बना हुआ था भीतर नहीं आने देता था बुझा दिया है मेरा दिया तो जो द्वार पर खड़ा था वो भी ज्ञान का हम अपना अपना दिया जलाए बैठे हुए हैं और चारों तरफ बरस रहा है प्रकाश उसका और इस छोटे से दिए की टिमटिमाती रोशनी में और धुंधारी रोशनी में नहीं वो प्रवेश कर पाता है वो बाहर ही खड़ा रह जाता है तो कुछ है जो ज्ञान में खो देते हैं अपने को शब्दों के ज्ञान में और शास्त्रों के ज्ञान में और विस्मरण कर देते हैं उसे जो सत्य है स्वयं के भीतर भी और स्वयं के बाहर भी कुछ है जो धन में खो देते हैं कुछ है जो पद में खो देते हैं मैंने सुना है मृत्यु की सैया पर था जीवन भर जीवन भर धन की ही दौड़ थी धन का ही हिसाब था कभी कुछ और न सोचा था न समय पाया था अपनी तरफ कभी लौट कर देखने का अवसर और अवकाश भी मिला मृत्यु आ गई थी चिकित्सकों ने कह दिया, बचना दिया। के लोग सोचते होंगे गीता सुना उसे, धर्म ग्रंथ था और गीता सुनाते भी थे सोचते होंगे शायद ये सुनता भी है लेकिन जिसने जीवन पर तन का जोड़ किया वो सुन भी कैसे सकेगा उसके भीतर उसका ही जोड़ चलता था उसका ही कारोबार चलता था ऊपर से गीता चलती थी भीतर उसका अपना हिसाब चलता था वो सुनता नहीं था सुन कैसे पाता भीतर एक और ही मूर्छा थी अंतिम दिन डूबने लगा था उसका प्राण बिल्कुल तो उसने आंख खोली और अपनी पत्नी से पूछा मेरा बड़ा लड़का कहां उसकी पत्नी ने कहा मौजूद है आपके बगल में बैठा है निश्चिंत रहे पत्नी गदगद हो आई जीवन में कभी उसने किसी को नहीं पूछा था पैसे के। शायद मृत्यु के इस में प्रेम उसे आ गया है है। है वापस लौट आया ये भी भाग कि मृत्यु के क्षण में भी वो प्रेम पीण होकर विदा हो सकेगा उसने पूछा और उससे छोटा लड़का वो भी मौजूद था और उससे छोटा वो भी उसकी पत्नी ने कहा निश्चिंत रहे आपके पांचों लड़के आपके पास मौजूद है आप शांत रहे वो आदमी जो मरणाक्षण था उठ के बैठ गया और बोला इसका क्या मतलब फिर दुकान पर कौन गया <laughs> भूल में थी पत्नी भूल में थी वो ए प्रेम का स्मरण ना था पैसे का ही स्मरण था भीतर उसके वही हिसाब चलता था मृत्यु के क्षण में भी मूर्छा उसकी वही थी मृत्यु के क्षण में भी अपना उसे स्मरण ना था स्मरण था दुकान का वही उसकी मूर्छा थी हम हजार हजार रूपों में अपनी मूर्छा खोज ले सकते है हजार हजार रूपों में हम मूर्छित हो सकते हैं। एक बहुत बड़े विचारक को लंदन के पास किसी छोटे गांव में एक चर्च में निमंत्रण मिला था बोलने का भुलक कर था बहुत जैसा विचारक होते हैं, क्योंकि विचार में इतने मूर्छित होते हैं कि स्वयं का स्मरण हो ही है वो, ही है वो, वो। वो नशा बजे से पहुंच पहुंच जाना था था, था, उस चर्च में, में ये घंटे घंटे का रास्ता था। अपने घोड़े पर सवार होकर सकता था। लेकिन ये सोच के कि कोई भूल हो जाए, दो घंटे पहले निकल चलना उचित है वो दो घंटे पहले अपने घोड़े पर चल पड़ा पांच बजे ही घर से निकल गया सोचा एक घंटे वहां रुक लेंगे लेकिन समय पर पहुंच जाना उचित है चल पड़ा अपने घोड़े पर चर्च के द्वार पर जाकर रुक गया तब बजे थे। अभी सुनने आने वालों को घंटे की देर थी। वो घोड़े पर बैठा ही बैठा कुछ सोचने लगा बीच में स्मरण आया अपने सिगार को जला लेने का सिगार मुंह में लगा के वो जलाना चाहता था हवा सामने से जोर से आती थी उसने घोड़े को उल्टा कर लिया शिगार जला लिया बैठा रहा घोड़े ने चलना वापस शुरू कर दिया घंटे भर बाद जब उसने घड़ी देखी सोचा कि अब तो लोग आ गए होंगे आंख के देखी अपने घर वापस खड़ा था इस आदमी को होश में कहिएगा इस आदमी को मूर्छित कहिएगा या कि जागृत कहिएगा यह आदमी होश में है जागा हुआ है नहीं इसका चित्त बिल्कुल ही मूर्छित है अपने ही ख्यालों में विचारों में सोया हुआ ऐसे हम सब बहुत बहुत रूपों में मूर्छित हैं। इस मूर्छा के रहते जीवन से कोई संपर्क नहीं हो सकता जीवन से संपर्क होने के लिए मूर्छा टूट जानी चाहिए जागरण का द्वार हृदय पर खोलना चाहिए कैसे खुलेगा वो द्वार और हम द्वार को खोलने की जो भी चेष्टा करते हैं अक्सर तो यही है कि उससे द्वार और बंद हुआ चला जाता है अक्सर उससे द्वार और बंद होता है खुलता नहीं हमारी चेष्टा बहुत भ्रांत तीन सूत्रों पर मैं चर्चा करूंगा जिनसे ये जीवन का द्वार खुल सके पहला सूत्र केवल वे ही केवल वे वे ही ही लोग लोग जाग सकते हैं और सूत्राओ से भर सकते हैं जो अंधे विश्वासों और श्रद्धाओं से अपने उप मुक्त कर लें जो विचार की तीव्रता में जागृत हो जाए जो विचार की ज्वलंत प्रकाश में विचार के आलोक में अपनी चेतना को स्थापित कर सके प्रतिष्ठित कर सके क्योंकि जो श्रद्धा में है वो आंख बंद कर लेता है आख बंद करने से सो जाता है जो विश्वास करता है वो आंख बंद कर लेता है विश्वास का अर्थ ही है मैं किसी को मान लेता हूं खुद की खोज छोड़ देता हूँ जिस क्षण में खुद की खोज छोड़ता हूँ उसी क्षण निद्रा शुरू हो जाती है किसी के सहारे बंद करके मैं सोचता हूँ पार हो जाऊंगा किसी के अनुगमन में किसी के पीछे किसी के अनुसरण में किसी को अपने ऊपर ओढ़कर कर मैं पार हो जाऊंगा तो मैं भूल में हूँ मैं जितना ही पर निर्भर होता चला जाऊंगा उतनी ही मेरी निद्रा गहरी होती जानी है उतना ही जागरूक कठिन हो जाना लेकिन हम सब हजारों वर्ष से विश्वास में दीक्षित किए गए तर्क में हमारी दीक्षा नहीं है विचार में सते चिंतन में हमारी दीक्षा नहीं है हमारी दीक्षा है विश्वास में श्रद्धा में वे सुलाने वाले तत्व हैं, वे मादक द्रव्य हैं, श्रद्धा सबसे बड़ा ड्रग है सबसे बड़ी बेहोशी की दवा है जो आदमी ने अब तक खोजी उसमें सारी दुनिया सो गई कुछ लोगों का हित है इसमें लोग सो जाएं तो शोषण आसान है लोग सोए हों तो उनकी जेब खाली कर लेनी आसान है लोग जागे हुए हों शोषण मुश्किल है धर्म के नाम पर शोषण है लोग जितने सोए हुए हो उतना शोषण आसान एक विचारक था एक गाँव वो सुबह सुबह गांव के दिल्ली के पास तेल खरीदने गया एक अजीब सी बात उसने देखी तो पूछ बैठा विचारक था सोचता था जो भी दिखाई पड़ जाए तो प्रश्न बन जाता था देखा कि तेली है तेल बेचता है उसके पीछे ही बैल का कोलू है जो चलता है और तेल पेरता है लेकिन बैल को कोई चला नहीं रहा है बैल अपने आप चला जाता है उसने तेली से पूछा मित्र क्या तरकीब है तुम्हारी बैल को कोई चलाने वाला नहीं है और बैल चला जाता है बड़ा श्रद्धालु बैल मालूम पड़ता है बड़ा विश्वासी बैल है इसको पता नहीं कि कोई चला भी नहीं रहा है रुक जाए बादल क्यों चल रहा है उस तेली ने कहा देखते नहीं बैल की आंखें मैंने पट्टियों से बंद कर रखी बैल को अंधा कर दिया है उसे पता नहीं चलता कि कोई चलाने वाला पीछे है या नहीं उस विचारक ने पूछा लेकिन कभी कभी ठहर के तो पता लगा ले सकता है कि कोई पीछे है या नहीं उस टेली ने कहा मैं बैल से ज्यादा समझदार हूँ देखते नहीं बैल के गले में घंटी बांध रखी चलता रहता है घंटी बजती रहती है मुझे घंटी बंद हो जाती पीछे फिर हूं। बेल पता नहीं चल पाता की पीछे कोई मौजूद नहीं है उसे ख्याल रहता है कोई हमेशा मौजूद जब भी खड़ा होता है तब हाथ शुरू हो जाती विचारक ने कहा लेकिन ये नहीं कर सकता बैल की खड़े होकर सिर को हिलाता रहता की घंटी बचे और तुम धोखे में आ जाओ उस तेली ने कहा महाराज में हाथ जोड़ता हूँ जरा धीरे बात करें कहीं बैल ने सुन लिया तो बहुत <laughs> तेल बैल को नहीं सुनने देना चाहता धर्म पुरोहित भी विचार की बात धार्मिकों को नहीं सुनने देना चाहते हजारों वर्षों से उन्होंने बहुत बहुत रूपों से आंखें बांध रखी कि कोई विचार की बात सुन ले हजार तरह के भय खड़े कर रखे हैं कि विचार किया तो नरक बट जाओगे डर हैं और प्रलोभन हैं और आंखों पे पट्टिया हैं और आदमी चला जा रहा है इसीलिए तो जमीन पर मंदिर बहुत मस्जिद बहुत गिरजे बहुत रोज प्रार्थनाएं करने वाले लोग बहुत भगवान की मूर्तियां बहुत शास्त्र बहुत सब कुछ बहुत लेकिन धर्म का कोई भी पता नहीं आदमी रोज अधार्मिक होता गया है और धर्म बढ़ते चले धर्म का विचार इतना है लेकिन धर्म का जीवन वो कहीं खोज से भी नहीं दिखाई पड़ता उसे कहीं भी खोजने चले जाएं उसका कोई पता नहीं चलता कि धर्म कहाँ है हाँ धर्म स्थान खोजने हो धर्म तीर्थ खोजने होते तो बहुत है धर्म पुरोहित खोजने हो तो वे बहुत है धर्म शास्त्र खोजने हो तो बहुत है। लेकिन धर्म में जीवन कहा है इतना सब धर्म का व्यापार है लेकिन धर्म में जीवन क्यों नहीं है? नहीं है इसलिए कि धर्म का जीवन हो सकता था सतेज विचार होता तो अंधे आदमी धार्मिक नहीं हो सकते आदमी कुछ भी नहीं हो सकता है अंधा आदमी किसी के हाथ का खिलौना है धर्म के नाम पर मनुष्य के भीतर जो धर्म की प्यास है उसका अद्भुत शोषण हुआ है। इससे बड़ा और कोई शोषण नहीं है और उस शोषण की ईजात और तरकीब रही है आदमी विश्वास करे क्यों करे आदमी विश्वास विश्वास झूठा है सिखाया हुआ है संदेह मनुष्य के लिए स्वाभाविक जिज्ञासा मनुष्य की अपनी अपनी निजता है छोटा सा बच्चा भी पूछता है क्यों, उसके प्राण जानना चाहते हैं क्यों क्यों के पीछे छिपी है ज्ञान को पाने की एक आतुर प्यास लेकिन धर्म पुरोहित शिक्षा सिखाता है क्यों मत पूछो जो हम कहते हैं उस पर विश्वास करो क्यों पूछना नास्तिकता है क्यों को दबाता है और सिद्धांतों को थोपता है ऊपर से ये सिद्धांत ऊपर से इकट्ठे हो जाते हैं भीतर संदेह छिपता चला जाता है, है। प्राणों के भीतर रह जाता है संदेह और विश्वास हो जाते हैं ऊपर से ये विश्वास बातचीत करनी हो तो काम देते हैं जहाँ जीवन का सवाल उठता है ये विश्वास व्यर्थ सिद्ध हो जाते हैं क्योंकि प्राणों के गहरे में इनकी कोई जगह नहीं है प्राणों के गहरे में बैठा है संदेह और ऊपर से वस्त्र है विश्वास के तो दूसरों को दिखाने के काम आ जाता है विश्वास लेकिन अपने काम अपने पैरों के चलने के काम नहीं आ पाता वहां संदेह बैठा हुआ है जो आदमी विश्वास से जीवन की यात्रा शुरू करेगा वो मौत पर संदेह को साथ लिए हुए समाप्त हो जाएगा संदेह विश्वासों से समाप्त नहीं होता लेकिन जो व्यक्ति ठीक ठीक संदेह से राइट से समय संदेह से जीवन की खोज शुरू करता है, एक दिन इस खोज के परिणाम में उस असंदिग्ध तत्व को उपलब्ध हो जाता है जहा जहां फिर कोई संदेह नहीं रह जाता जहां पूरे प्राण किसी प्रकार से आलोकित हो जाते हैं जहां फिर पूरा जीवन आपूरित हो जाता है संदेह से जो शुरू करता है वो निश्चित रूप से किसी दिन दिनिग्ध सत्व को उपलब्ध हो जाता है लेकिन जो विश्वास से शुरू करता है वो कभी संदेह के पार नहीं जाता पा। इसलिए बात उल्टी दिखाई पड़ेगी मेरी मैं सच में ही वहां ले जाना चाहता हूं जहां निसंदेह हो जाए चेतना जहां कोई शक न रह जाए जहा जीवन लाओ मेरे बीच कोई संदेह न रह जाए हम जुड़ जाए लेकिन उस तक जाने का रास्ता संदेह ही है, उस तक जाने का रास्ता विश्वास नहीं है, है क्योंकि विश्वास का अर्थ है कि मैंने मैंने उसे स्वीकार कर लिया, जिसे मैंने जाना नहीं, असत्य शुरू शुरू हो हो गया, धोखा तो और जिसके मंदिर की बुनियाद धोखे पे खड़ी हो जिसके जीवन की पहली सिला ही धोखे पर असत्य रखी हो उस मंदिर के शिखर में सोचते हैं आप सत्य की पता लहरा सकेगी नहीं कभी भी ये नहीं हो सकेगा। विश्वास मनुष्य की निद्रा को गहरा करते रहे विचार का जागरण चाहिए तीव्र जिज्ञासा चाहिए इंक्वा चाहिए पूछताछ चाहिए संदेश स्वस्थ ताकि हम खोज सके ताकि जीवन जीवन एक प्रश्न प्रश्न बन सके जब भी जीवन बनता है तो खोजने की सारी व्याकुलता सारी तड़प मर गई है और जो खोज नहीं रहा है वो सो रहा है जो खोज रहा है वो जागेगा क्योंकि खोज बिना जागे नहीं हो सकती विश्वास सोए सोए जा सकते लेकिन खोज के लिए तो जागना ही पड़ता है तो खोज हो गहरी भीतर तो जागरण उसकी छाया की भांति आना शुरू होता है इसलिए पहली बात एक वैचारिक आंदोलन चाहिए व्यक्तित्व में लेकिन वैचारिक आंदोलन का यह अर्थ नहीं है कि हम बहुत विचार इकट्ठे कर ले बहुत विचार इकट्ठे कर लेने से कोई विचारवान नहीं हो जाता बल्कि विचारवान न होने की जो स्थिति है उसको छिपाने के लिए लोग दूसरों के विचार इकट्ठे कर ले विचार बहुत और बात है विचारों का संग्रह बहुत और बात विचार है चेतना की क्षमता और विचारों का संग्रह विचारों का संग्रह कबाड़ इकट्ठा कर लेना दुनिया भर से विचारों को इकट्ठा करके कोई आदमी संग्रह तो कर ले सकता है लेकिन इससे विचारवान नहीं हो जाता विचार और बात है, विचार का संग्रह और बात है संग्रह होता है स्मृति में स्मृति बिल्कुल यांत्रिक बिल्कुल मैकेनिकल चीज है अब तो हमने मशीनें ईजा कर ली हैं। और आदमी की स्मृति को बहुत दिन तक बहुत परेशान नहीं होना पड़ेगा। अब अब तो तो मशीनें मशीनें उत्तर दे सकेंगी? अब तो बता सकेंगी? बता आदमी की की को बहुत भार देने जरूरत नहीं। शायद आपको पता पड़े हो कोरिया के युद्ध में अमेरिका ने यह निर्णय कि चीन पर हम हमला न करें किसी सेनापति से पूछकर नहीं लिया से से नहीं लिया। ये तो मशीन पूछी गई बात ही तो बात, ये तो कंप्यूटर से से पूछी पूछी गई गई बात बात कि युद्ध में जाएं हम चीन से या नहीं और उस मशीन को सारे तथ्य सिखा दिए गए चीन के पास कितनी ताकत है कितने सैनिक है अमरीका के पास कितनी ताकत है कितने सैनिक हैं? उचित होगा युद्ध में उतरना या नहीं पूछा उस यंत्र को यंत्र ने उत्तर दिया लड़ना ठीक नहीं और चीन पर हमला नहीं हुआ अमरीका का ये निर्णय किया एक यंत्र ने यंत्र के निर्णय ज्यादा सक्षम कम भूलचूक भरे होंगे आदमी से भूलचूक हो सकती है हम बचपन से सिखा दिया जाता है मेरा नाम राम है मेरा नाम राम है फिर मुझसे कोई पूछता है तुम्हारा नाम तो मैं कहता हूं मेरा नाम राम है इसमें कोई विचार की जरूरत पड़ती यात्रिक स्मृति में भर दी गई है बात उत्तर निकल आता है लेकिन जिस बात को न भरा गया हो यांत्रिक स्मृति में उसका उसके पास कोई उत्तर नहीं होता बचपन से सिखा दिया जाता है ईश्वर है तो हम सीख लेते हैं ईश्वर है और रूस में पैदा हुए होते हैं। और सिखा दिया जाता है ईश्वर नहीं है तो हम सीख लेते ईश्वर नहीं है और आज मैं आपसे पूछूं पूछूशर है और आप कहे है तो आप ये मत सोचना कि ये उत्तर विचार से आया है ये उत्तर स्मृति से आया है आप रूस में होते स्मृति दूसरी होती आप दूसरा उत्तर देते यही एक हिंदू है यही एक मुसलमान है यही एक जैन है यही एक ईसाई है पूछ ले आप एक प्रश्न चार उत्तर निकलेंगे आप ये मत सोचना की ये विचार से आते हैं इन चारों की स्मृति को अलग अलग पोषण मिला अलग अलग भोजन मिला ये केवल स्मृति है विचारों का संग्रह है, ये कोई ज्ञान नहीं है ज्ञान ज्ञान तो कोई और ही बात है। ज्ञान है जीवन के तथ्यों का सीधा साक्षात स्मृति का बीच में व्यवधान न हो सुभाष के एक बड़े भाई थे शरत वो एक ट्रेन में यात्रा करते थे अंधेरी रात थी कोई सुबह के चार बजे होंगे। बाथरूम में गए हाथ मुंह धोते थे घड़ी निकाली थी हाथ से वो छूट गई संदास के रास्ते नीचे गिर गई अंधेरी रात थी भागती गाड़ी थी चेन खींची लेकिन खड़े होते होते मील भर का फासला हो गया होगा कंडक्टर ने गार्ड ने कहा बहुत मुश्किल है घड़ी का खोज लेना अंधेरी रात है एक मील का फासला हो गया कहां खोजेंगे छोटी सी घड़ी है इस जंगल में कहा उसे खोजेंगे कैसे उसे खोजेंगे दिन भी होता तो कोई बात थी बहुत मुश्किल है क्षमा करें गाड़ी चलने दें लेकिन शरद ने कहा नहीं घड़ी मिल सकेगी मैंने जल्दी हुई सिगरेट उसके पीछे डाल वो जल रही होगी उसके आसपास पास ही फीट आधा फीट की दूरी पर घड़ी होगी जल्दी सिगरेट मिल जाएगी आदमी दौड़ा दे आदमी दौड़ा आ गया वो घड़ी मिल गई जल्दी सिगरेट को गिरी हुई घड़ी के पीछे डाल देना किसी स्मृति का काम नहीं हो सकता क्योंकि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। और न ही किसी गीता और कुरान में लिखा है घड़ी गिर जाए तो जल्दी सिगरेट पीछे डाल किसी किताब में भी नहीं किसी धर्म की शिक्षा भी नहीं है कि ऐसा करना और शरद के जीवन में भी ये मौका पहली दफा आया मौका था नया इस के पास कोई उत्तर न था और अगर स्मृति के पास उत्तर भी होता तो देर लग जाती मृत्यु को समय लगता उत्तर देने में उतनी देर में तो घड़ी पीछे छूट जाती स्मृति से नहीं आया उत्तर एक समस्या थी सामने चेतना ने सीधा उसे देखा देखने से आघात से आया उत्तर ये उत्तर इस स्मृति का नहीं इस के उत्तर को आप विचार मत समझ लेना इसलिए विचार की जिसे खोज करनी है उसे क्रमशः इस को मार्ग से अलग कर देना होता है अगर पूछना हो ईश्वर है और इस स्मृति कोई उत्तर दे तो उसे कहना क्षमा करो तुम चुप रहो तुम्हारा उत्तर मत आओ मेरे बीच और मेरे प्रश्न के बीच मुझे सीधा मेरे प्रश्न से निपट लेने दो मैं सीधा अपने प्रश्न के साथ साक्षात कर सकूं मेरा प्रश्न और मैं सीधा जी सकू साथ, साथ जो आदमी जीवन की समस्या के साथ सीधा जीना शुरू कर देता है उस आदमी के भीतर विचार का जन्म होता है स्मृति के मार्ग से विचार का जन्म नहीं होता है इसलिए पंडित बहुत विचारहीन हो जाता है पंडित विचारहीन हो जाता है उसका सारा आग्रह अपनी स्मृति के संग्रह पर होता है वो वही जीता है। मैंने सुनी है एक बहुत गणितज्ञ के संबंध में एक घटना बहुत बड़ा गणितज्ञ था कहते हैं उसने ही पहली दफे गणित पर बहुत बड़ी बड़ी किताबों का संग्रह किया वो एक दिन सुबह अपनी पत्नी और अपने बच्चों को लेकर पहाड़ी पर पिकनिक लिए गया हुआ था। बीच में था एक नाला उसे पार करना था उसकी पत्नी ने कहा बच्चों को धीरे धीरे पार करा दें। कोई बच्चा डूबना चाहे, उसने तो ठहरू मैं कोई साधारण आदमी हूँ इतना बड़ा गणितज्ञ हूँ मैं अभी नदी की औसत गहराई एवरेज गहराई नापे लेता हूँ अपने बच्चों की औसत ऊंचाई भी नापे लेता हूं फिर देखे क्या छोटा सा नाला था उसने जल्दी से नाप लिया अपने बच्चों को नापा रेत पर हिसाब लगाया उसने कहा बेफिक्र हो। नदी की औसत गहराई से हमारे औसत बच्चा ऊंचा है जाने दो वो आगे हो गया उसकी पत्नी पति को मान ली पत्नियां हमेशा पतियों को मानती रही ये बहुत पुराना दुर्भाग्य ये कथा बहुत पुरानी है पत्निया तो मान लेती है पति को मान लिया उसने कितना बड़ा गणितज्ञ है दूर दूर लोग मानते वो पीछे हो गई एक छोटा बच्चा डुबकिया खाने लगा नदी को गणित का कोई पता है। या की बच्चे को एक छोटा बच्चा डुबकियां खाने लगा औसत ऊंचाई और बात है एक एक आदमी की ऊंचाई और बात कहीं नदी उथली थी कहीं गहरी थी। कोई बच्चा छोटा था कोई बड़ा था सबका जोड़ औसत तो आ गया था लेकिन असली बच्चा डूबने लगा उसकी पत्नी चिल्लाई कि वो छोटा बच्चा डूबता जानते हैं विचारक ने क्या किया वो भागा बच्चे को बचाने को नहीं नदी पर उस तरफ जहां रेत में हिसाब किया कि देखो क्या कोई गणित में भूल उसकी दौड़ है अपने विचार के तंत्र की तरफ गणित में कोई भूल तो नहीं हो गई नहीं तो डूब कैसे सकता है बच्चा तो वो बच्चा खाता रहा वो तो नदी के किनारे अपने गणित को देखने चला गया जो इसमृति पर जीता है जब भी जीवन समस्याएं खड़ी कर देता है तब वो दौड़ता है अपने शास्त्रों में अपनी स्मृति में कि कहा है उत्तर कहीं कोई भूल तो नहीं हो गई समस्या साक्षात नहीं करता दौड़ता है नदी की पर अपने हिसाब को तब तक भी जाता न जिंदगी किताबों और शास्त्रों से चलती जिस दिन जिंदगी गणित और किताबों से चलने लगेगी समझ लेना जिंदगी खत्म हो गई, उस दिन उस दिन दिन होंगी ज़मीन पर कोई आदमी नहीं, नहीं जीवन होगा, जड़ता होगी, चेतना के रास्ते अनूठे हैं कोई गणित कोई सिद्धांत तो उसे बांध नहीं पाता इसलिए सब सिद्धांत पीछे पड़ जाते हैं और जीवन रोज आगे बढ़ा जाता है लेकिन पंडित का मन विचार के संग्रह करने वाले का मन जुड़ा रहता है अपने शास्त्रों से वो बार बार जीवन के और अपने बीच में शास्त्रों को ले आता है और तब उलझन सुलझती नहीं और बढ़ती चली जाती है लेकिन विचारक यही सोचता है ये तथाकथित विचारक के शायद कहीं सिद्धांत के समझने में कोई बोलोगे इसलिए सब गड़बड़ हुआ जा जिंदगी मुसीबत खड़ी करती है तो वो कहता है गीता को समझने में भूल हो गई या हम गीता का ठीक से आचरण नहीं कर पाए इसलिए सब गड़बड़ हो जा रही है कि बाइबल को हम ठीक से नहीं समझ पाए कि कुरान की व्याख्या में कुछ भूल हो गई इसलिए जिंदगी गड़बड़ हो जा रही जिंदगी साहब इसलिए गड़बड़ नहीं हो रही जिंदगी इसलिए गड़बड़ हो गई है की जिंदगी है रोज नई किताबे है सब पुरानी है. सिद्धांत है सब बीते हुए और जिंदगी रोज अनूठे अज्ञात रास्तों पर बह जाती पल -पल नहीं है। है जिंदगी और उसूल और सिद्धांत और थीरी सब पुरानी सब फिलोसफी पुरानी नई जिंदगी को पुराने उसूलों से जोड़ने की कोशिश से सारी गड़बड़ है बीत गए से अतीत से जो जा चुका उससे उसको जोड़ने की कोशिश जो आ रहा है भूल है उससे उसे नहीं जोड़ा जा सकता। चेतना पुरानी पड़ जाती है, है जोड़ने और जीवन हो जाता है नया, इसलिए चेतना का जीवन से कभी कोई संपर्क नहीं हो पाता संपर्क होगा तब जब नित नए होते जीवन के साथ चेतना भी नित्य नहीं हो जाए नया हो जीवन नहीं हो चेतना तो होगा संपर्क जीवन से पुरानी चेतना से नए जीवन का कैसे संपर्क हो सकता है हम सबकी चेतना पुरानी हो जाती है विचार के संग्रह के कारण होनी चाहिए नई इसलिए विचार का संग्रह विचार नहीं है विचार को विदाई विचार का अपरिग्रह विचार से विचारों के संग्रह से मुक्त चेतना जीवन को सीधा सीधा बिना बीच में किसी को लिए देखने में समर्थ चेतना विचार को जन्माती है दूसरी बात विचार अनुमान भी नहीं कि हम बैठे हैं और विचार कर रहे हैं कि ईश्वर कैसा है कि हम बैठे हैं और विचार कर रहे हैं कि स्वर्ग के रास्ते कैसे हैं और जमीन कैसी है और भूगोल कैसा है कि हम बैठे विचार कर रहे हैं कि देवताओं के पैर सीधे होते हैं कि उल्टे हैं कि भूत प्रेत कैसे होते हैं इस सब का कोई अनुमान विचार नहीं है अनुमान बच्चों का खेल लेकिन बूढ़े से बूढ़े दार्शनिक भी अनुमान के खेल में लगे रहे हैं। और ऐसे ऐसे अजीब अनुमान इकट्ठे कर दिए हैं जो सिवाय मनुष्य की कल्पना की उड़ानों के और कुछ भी नहीं और उन अनुमानों को हमने इतने जोर से अपने ऊपर ले लिया है अनुमानों के कारण सत्य से संपर्क होना कठिन में फेंके गए तीर की तरह कहीं लग भी जाता हो तो उससे कोई अर्थ नहीं है सवाल है अनुमान कभी भी सत्य तक नहीं ले जा सकता इंफुरस कभी सत्य तक नहीं ले जा सकता सत्य के लिए तो अनुमान और कल्पना करने वाला मन नहीं कल्पना अनुमानों से मुक्त मन की जरूरत है। मैंने एक छोटी सी घटना सुनी मैंने सुना है कि स्कूल में एक इंस्ट्रक्टर का आगमन हुआ उसके आने के पहले ही उसके पागल होने की खबर भी उस स्कूल में पहुंच चुकी थी प्रतिभा की खबरें पहले ही पहुंच जाती लोगों को बहुत दिन से शक हो आया था कि उसका दिमाग खराब है शक हो जाने का सबसे पहला कारण तो यही था कि दूसरा कोई इंस्पेक्टर कभी मुआयने को निरीक्षण को नहीं जाता था घर बैठ के डायरी भर देता था ये पागल निरीक्षण करने को जाने लगा था तो इंस्पेक्टरों को शक हो गया था कि इसका दिमाग खराब फिर और घटनाएं घटी जिससे शक होने लगा वह ऐसे प्रश्न पूछता था जिनके कोई उत्तर नहीं हो सकते थे और स्कूलों की रिपोर्ट खराब कर आता था नए स्कूल में वो आने को था आज सारा स्कूल थर्राया हुआ था सारे स्कूल में तैयारी की गई थी बच्चों को अनूठे अनूठे प्रश्नों के उत्तर सिखाए गए थे पता नहीं वो क्या पूछ लेगा उसके पूछने का कोई अनुमान भी नहीं कर सकता आखिर वो आ गया प्रधान अध्यापक कपता हुआ खड़ा है अध्यापक कप रहे जो सबसे बड़ी क्लास थी उसमें उसे ले गए हैं उसने आते ही कहा कि मैं प्रश्न पूछूंगा और अगर तुम उसका उत्तर दे सके तो फिर मैं दूसरा प्रश्न नहीं पूछूंगा क्योंकि हंडिया का एक ही चावल देख लेना काफी होता है लेकिन अगर पहले प्रश्न का तो उत्तर दे सके फिर तो फिर आज मैं हूं और तुम हो प्रश्न में पूछूंगा शाम तक और जो प्रश्न में पूछने को अब तक बहुत जगह पूछा है कोई उत्तर नहीं दे पाया ऐसे बहुत सरल सा प्रश्न है उसने प्रश्न तक दिया घबरा गए शिक्षक उसका कोई उत्तर होना कठिन था उसने पूछी थी एक बात कि दिल्ली से हवाई जहाज कलकत्ते रफ्तार है क्या तुम बता सकते हो कि मेरी उम्र कितनी है? वो बच्चे पहुंचक रह गए अध्यापक घबराए कि आ गई वही बात जिससे बच रहे थे क्या होगा इसका उत्तर क्या इसका कोई उत्तर भी हो सकता है क्या ये कोई प्रश्न है लेकिन इससे भी ज्यादा मुसीबत तो तब हो गई जब एक बच्चे ने हाथ हिलाया कि हिलाए तो था तो मुश्किल था उत्तर तो और मुश्किल में ले जाएगा लेकिन इंस्पेक्टर खुश हुआ उसने कहा तुम पहले लड़के हो जिसने मेरे प्रश्न के उत्तर में कम से कम हाथ तो हिलाया उठो शाबाश बोलो उस लड़के ने कहा आपकी उम्र है वर्ष। तो हैरान हो गया, उसकी उम्र इतनी थी। उसने पूछा कि कैसे तुमने ये पता लगाया? क्या क्या है तुम्हारा क्या है तुम्हारा मेथड? तुम्हारी विधि उस लड़के ने कहा आपको मैं ये भी बता दू मेरे अतिरिक्त ये प्रश्न कोई हल नहीं कर सकता मेरा एक बड़ा भाई वो आधा पागल है उसकी उम्र बाईस वर्ष इस पे हमें हंसी आती है लेकिन हमारे बड़े बडे दार्शनिक यही करते रहे इस ज्यादा जरा भी उन्होंने कुछ नहीं किया। ऐसे ही अनुमान, अंधेरे में फेंके गए तीरों की सारी कथा है फिलोसॉफी मध्य युग में ईसाई विचारक सोचते रहे एक अलपीन के ऊपर कितने देवता खड़े हो सकते कितने एंजल्स खड़े हो सकते हसी इनकी बात पर, हसी तो बहुत बुरा मानेंगे लोग क्योंकि वो बड़े बड़े महात्मा जो इस पर विचार कर रहे थे कि एक अल्पीन की सुई पर कितने एंजल्स खड़े हो सकते लूथर जैसे समझदार आदमी ने ये लिखा है कि मक्खिया सैतान ने बनाई होंगी क्यों क्योंकि लूथर जब किताब पढ़ता था तो मक्खियां उसकी नाक पर उसको परेशान करती तो उसने लिखा कि जरूर ही भगवान ने मक्खी नहीं बनाई होगी धर्म में बाधा शैतान की बनाई ग्रंथ होनी चाहिए क्या ये अनुमान चवालीस वर्ष के अनुमान से कुछ भिन्न है इनमें कुछ भेद है और ये लंबी कथा है सबकी बात में नहीं कह सकूंगा लेकिन अगर आ खोल के पुराने किताबों को उठा कर देखेंगे दार्शनिकों की तो आप हैरान हो जाएंगे। ये सब क्या है आदमी को जिंदगी का आभास पता नहीं है और तुम स्वर्ग और नरक की नावजो बता रहे हो? आदमी के द्वार पर जो दरख्त लगा हुआ है उसका उसे परिचय नहीं है कि वो क्या है एक पति के पास पत्नी 40 वर्ष रह गई है उसे उसकी पहचान नहीं है कि वो कौन है और तुम ईश्वर की पहचान करवा रहे हो दूर है सब बातें एक आदमी को पूरी जिंदगी रहकर ये भी पता नहीं चलता कि मैं कौन हूं और तुम मोक्ष और परलोक की सर्वज्ञता में उसको दीक्षित कर रहे हो ना समझियों का एक लंबा खेल एक लंबा जाल है अनुमानों का और कल्पनाओं का नहीं विचार का अनुमान और कल्पनाओं से कोई संबंध नहीं विचार की तेज धार तो सारे अनुमान सारी कल्पनाओं को छेद के अलग कर देती है ताकि आंख पर से पर्दे हट जाएं और जीवन से सीधा मेल हो सके फिर विचार क्या है अंतिम सूत्र में मैं आपको कहना चाहूंगा विचार का ठीक ठीक अर्थ है जागरूकता अवेयरनेस विचार न तो विचारों का संग्रह है विचार न अनुमान और कल्पना है विचार है जागरूक चित्तता विचार है माइंडफुलनेस, विचार है होश से भरा हुआ चित्त होश से चित्त भरे तो विचार का जन्म होता है और जहां विचार है वहां नित्रा विलीन हो जाती है वहां एक चित्त प्रबुद्ध होता है खुलती है आ उसके प्रति जो चारों तरफ है और उसके प्रति भी जो भीतर है वो दोनों कुछ अलग नहीं है कि जो बाहर है वो अलग है और जो भीतर है वो अलग है एक ही है वो निद्रा में दो मालूम होता है जागरण में एक लेकिन वो जागरण जिसको मैं कहूँ विचार वो कैसे पैदा होता है बैठे बैठे माला जपने से वो पैदा होने को नहीं है माला जप हो नींद ना आती हो तो नींद लाने की अच्छी तरकीब मैंने तो सुना है कि कुछ चिकित्सक जो समझदार हैं, जिन लोगों को नींद आने की बीमारी होती उनसे कहते हैं मंदिरों में जाओ धर्म कथा सुनो उससे नींद आने लगती मंदिरों में अक्सर सोए हुए लोग दिखाई पड़ते माला चपो राम राम कहो या कृष्ण कृष्ण कहो या महावीर महावीर कहो या कोई और शब्द दोहराओ कोई भी शब्द की बहुत पुनरुक्ति जागरण नहीं लाती नींद लाती नहीं सोता है उसकी माँ उसे करती राजा बेटा सो जा राजा बेटा, सो बेटा सो माँ सोचती होगी कि बहुत मधुर कंठ की वजह से राजा बेटा सो गए नहीं राजा बेटा की वजह से सो गए राजा बेटा तो क्या राजा बेटा के राजा बाप भी सो जाते है अगर इस बात को बार बार दोहराया जाए है ऊप पैदा होती है किसी भी शब्द की पुनरुक्ति से बोर्डम पैदा होती है घबराहट परेशानी अगर एक ही शब्द को कोई दोहराए चला जाए तो घबराहट पैदा होगी अगर मैं यहां बैठ के घंटे भर तक एक ही शब्द को दोहराए चला जाऊं या तो लोग उठ के चले जाएंगे या लोग सो जाएंगे और क्या करेंगे पुनरुक्ति रिपिटिशन तो डलनेस पैदा करता है और डलनेस नींद लाती है नहीं इस भा की कोई कभी चागा नहीं जागने के लिए तो कुछ और प्रयोग करना होगा जागने के लिए तो जागने का ही सतत सतत प्रयोग करना होगा उठते बैठते चलते सावधानी से अवेयरनेस से एक एक शब्द बोलते आंख की पलक भी हिलाते हुए होश से पूरी तरह जानते हुए पूरे माइंडफुल तो होगा एक छोटी कहानी से शायद मेरी बात समझना है जापान में एक राजा अपने युवक को एक फकीर के पास भेजा है। फकीर गांव में आया था राजधानी में और उस फकीर ने कहा था जीवन में एक ही बात सीखने जैसी है और वो है जागना उस राजा ने कहा ये जागना हम रोज सुबह जागते हैं वो जागना नहीं है उस फकीर ने कहा अगर वो ही जागना होता तो दुनिया सत्य को कभी का जान लेती लेकिन सत्य का कोई पता नहीं है तो ये जागना कैसा है ये जागना नहीं है क्योंकि जागी हुई चेतना के लिए फिर सत्य को जानने में कौन सा अवरोध तो राजा से कहा उसने मैं जागना एक ही सूत्र जानता हूं जीवन को सीखने का राजा ने अपने लड़कों को कहा जा और इस फकीर के पास रह मैंने तो अपना जीवन खो दिया तू तो कोशिश कर कि क्या इसके पास जागना सीख सकता है राजकुमार गया उस फकीर ने कहा सुनो मेरी शिक्षा किताबें पढ़ाने वाली नहीं मेरी शिक्षा बहुत अनूठी कल सुबह से तुम्हारा पाठ शुरू होगा ये की तलवार देखते हो कल सुबह से मैं हमला शुरू करूंगा तुम्हारे ऊपर तुम किताब पढ़ रहे होगे मैं पीछे से हमला कर दूंगा बचाव की सावधानी रखना तुम खाना खा रहे हो हमला हो जाएगा तुम स्नान करने कुएं पर खड़े हमला हो जाएगा, 24 घंटे कहीं भी हमला हो सकता है तो सजग रहना सावधान रहना, बचाव करना, हड्डी पसली टूट जाएगी। राजकुमार बहुत घबराया साबराया कौन सी शिक्षा शुरू होती है लेकिन मजबूरी थी पिता ने उसे भेजा था सभी बच्चे मजबूरी में पढ़ने जाते हैं पिता भेज देते हैं उनको जाना पड़ा उसको भी जाना पड़ा लौट सकता नहीं था दूसरे दिन से शिक्षा शुरू हो गई वो पढ़ रहा है कोई किताब पीछे से हमला हो गया चोट से दिल मिला उठे एक दिन दो दिन तीन दिन बीते सब हड्डी पर चोट हो गई जगह जगह दर्द होने लगा लेकिन साथ ही उसे ख्याल में आने लगी एक नई चीज जिसका उसे पता ही नहीं था एक सावधानी श्वास के साथ रहने लगी कि हमला होने को है पता नहीं कब हो हो जाए जाए जाए किस वो वो हर वक्त जैसे सचेत, जैसे जैसे सचेत ख्याल में में में रहने लगा अब से आता है जरा जरा सी सी हवा चल पत्ते जान, वो जाग घर खटपट किसी के पैर के कदम पड़े और वो सचेत हो जाए कि हमला होने को है बचाव करना है सात दिन बीतते बीतते वो बहुत हैरान हो गया ये गुरु अद्भुत था चोट सिर्फ हड्डियों रोज रोज ये चलता रहा और रोज रोज उस युवक ने पाया कि फर्क पड़ रहा है कोई बहुत गहरा धीरे धीरे वो हमले से बचाव करने लगा हमला होता हाथ पहुंच जाते कोई चीज निरंतर सावधान थी निरंतर अटेंटिव थी हाथ पहुंच जाते रोक लेता। महीने बीत गए, हमला करना मुश्किल हो गया। गुरु हमला करता, हमले रोक लिए जाते। महीने बीत जाने पर गुरु ने कहा पहला पाठ पूरा हुआ अब कल से दूसरा पाठ शुरू होगा अब नींद में भी सावधान रहना सोते में भी हमला कर सकता हूँ उस युवक ने माथा ठोक लिया जागने तक गनीमत थी किसी तरह वो बाहर कर लेता था सोने में क्या होगा और सोते में हमले कैसे रोके जा सकेंगे लेकिन एक बात का उसे ख्याल आ गया था इन तीन महीनों में उसने कोई चीज बहुत अद्भुत रूप से भीतर जागती हुई पाई थी जैसे कोई बुझा हुआ दिया जल गया हो एक बहुत सावधानी कदम कदम पर आ गई थी श्वास श्वास पर आ गई थी और एक अजीब अनुभव हुआ था उसे कि जितना वो सावधान रहने लगा था उतना ही विचार कम हो गए मन मन मौन मौन हो हो गया था सावधानी के साथ साथ ये जो अटेंशन उसे उसे 24 घंटे देनी पड़ रही थी धीरे-धीरे विचार गए थे एक में, एक साइलेंस में दूसरे पाठ को भी देख ले और दूसरे दिन से दूसरा पाठ शुरू हो गया नींद में हमले हो गए लेकिन एक महीना बीतते बीतते ही नींद में भी उसे होश रहने लगा, नींद भी चलती थी भीतर कोई एक तारा चेतना की बहती रहती जिसे ख्याल बना रहता कि हमला हो सकता है हैरान हुआ वो, सोया भी था जागा भी था आज उसने पहली दफा जाना शरीर सोया हुआ है मैं जागा हुआ हूँ एक माँ सोती है रात बच्चा बीमार होता है रोता है नींद में ही हाथ पहुंच जाता है बच्चे शायद सुबह उससे पूछो उसे पता भी ना हो कि मैंने रात बच्चे को चुपाया था। हम सारे लोग यहाँ सो जाएं आज और रात में कोई आधी रात में आके बुलाए राम राम तो जिसका नाम राम हो वो पूछे क्या है लेकिन बाकी लोगों को पता भी नहीं चले कि कोई आवाज हुई थी जिंदगी भर एक नाम के प्रति अटेंशन रही है राम वो भीतर गहरी घुस गई कोई रात में भी बुलाता है तो सावधान हो जाता है आदमी जिसका नाम राम। महीने बीतते-बीतते नींद नींद में में भी भी हमला हमला मुश्किल हो गया, में भी हमला होता और रोक लिया जाता। गुरु ने कहा तेरे दो पाठ पूरे हो गए अब तीसरा और अंतिम पाठ शुरू होने को सोचा कौन सा पाठ होगा जागना और सोना दो बातें थी उसके गुरु ने कहा अब तक लकड़ी की तलवार से हमला करता था कल से असली तलवार काम में ले ली जाएगी प्राण को कपा देने वाली बात थी थी थी लकड़ी लकड़ी फिर भी भी करती थी। इसमें तो प्राण जा सकते हैं लेकिन उस युवक ने देखा था इन तीन महीनों में रात उसके भीतर जैसे कोई स्तंभ खड़ा हो गया था जागरूकता का विचार जैसे समाप्त हो गए जीवन से जैसे सीधी पहुंच जीवन से सीधा संपर्क होने लगा था एक अद्भुत आनंद और आलोक फैल रहा था उसने सोचा अंतिम बात को छोड़ के चले जाना ठीक नहीं पता नहीं और क्या छिपा राजी हो गया असली तलवार के हमले शुरू हो गए हाथ में 24 घंटे सोते जागते ढाल बनी रहती लेकिन पंद्रह दिन बीत गए गुरु एक दिन चोट नहीं पहुंचा पाया हर अंधेरे को गई चोट भी झेल ली गई बैठा था युवक एक दिन सुबह एक अचानक ख्याल उसे आया एक झाड़ के नीचे वो बैठा है दूर बहुत दूर बहुत उसका गुरु दूसरे झाड़ के नीचे बैठे कुछ पढ़ता है सत्तर साल अस्सी साल का बूढ़ा आदमी उसके मन में अचानक ख्याल आया ये बूढ़ा छह महीने से मुझे परेशान किए हुए है सावधान सावधान सावधान हर तरफ से हमला करता है सोते में भी हमला करता है आज मैं भी तो इस पर हमला करके देखूं ये खुद भी सावधान है यार कहीं मैं ही तो परेशान नहीं किया जा रहा हूं ऐसा उसने इधर सोचा उधर उसका गुरु झाड़ के नीचे से चिल्लाया ठहर ठहर ऐसा मत कर देना तो बहुत घबराया उसने कहा मैंने कुछ किया नहीं उसके गुरु ने कहा तू तो तीसरा पाठ पूरा तो कर ले फिर तुझे पता चल जाएगा जब चित्त पूरा सावधान होता है तो दूसरे के पैर की ध्वनि ही नहीं दूसरे के विचार की ध्वनि भी सुनाई पड़ने लगती है थोड़ा खैर अंतिम बात पूरा कर जागरूकता का ऐसा अर्थ है सावधानी जैसे हम तलवार से घिरे हुए जीते हो और हम जी रहे हैं तलवार से घिरे हुए मौत चारों तरफ तलवार से घिरे हुए जिंदगी एक सतत असुरक्षा है इनसिक्योरिटी है कोई सुरक्षा नहीं है जीवन में हम तलवार से घिरे जी रहे हैं। भूल में हैं हम, हम सोचते हों कि हम सुरक्षित हैं और कोई हमला हम पे नहीं हो रहा है हर वक्त हमला, हमला है इस हमले के प्रति अगर बहुत सजग होकर कोई जिए, एक एक कदम एक एक श्वास अटेंटिवलीवन तो में धीरे धीरे सजगता कोई सोई चीज जागेगी कोई कली फूल बन जाएगी और तब और तब ही केवल जो है विराट जीवन जो अनंत अमृत उससे उससे मिलन है उससे जुड़ जाना है उससे एक हो जाना धार्मिकता का अर्थ मेरी दृष्टि में सजगता के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं न मंदिरों की पूजा और न प्रार्थना न शास्त्रों का पठन और पाठन सोया हुआ आदमी ये सब करता रहेगा तो ये सब और सो जाने की तरकीबों से ज्यादा नहीं है लेकिन जागा हुआ आदमी पाता है नहीं किसी मंदिर में जाता है पूजा करने से बल्कि पाता है कि जहां वो है वही मंदिर है नहीं फिर किसी मूर्ति में भगवान उसे देखने को खोजने की जरूरत पड़ती है बल्कि पाता है कि जो भी है और जो भी दिखाई पड़ता है वही भगवान धार्मिक आदमी वो नहीं है जो मंदिर जाता हो धार्मिक आदमी वो है कि जहाँ होता है वही मंदिर को पाता है धार्मिक आदमी वो नहीं है जो प्रार्थना करता हो धार्मिक आदमी वो है जो पाता हो कि जो भी किया जाता है वो प्रार्थना हो गई धार्मिक आदमी नहीं है वो जो भगवान की खोज में कहीं भटकता हो बल्कि आख खोले हुए वो आदमी है जो पाता है कि जा में भी जाऊं भगवान के अतिरिक्त कोई और से तो मिलना नहीं होता लेकिन ये होगा जागरूक चित्तता और जागरूक चित्तता ही जीवन की परिपूर्ण अनुभूति है मत पूछे मुझसे कि जीवन क्या है और न जाए किसी को सुनने जो समझाता हो कि जीवन क्या है जीवन कोई किसी को न समझा सके। जीवन कोई समझाने की बात है प्रेम कोई समझाने की बात है सत्य कोई समझाने की बात है कोई शब्दों से और विचारों से कुछ कह सकेगा उस तरफ नहीं कभी कोई कुछ नहीं कह सका है जीवन तो खुद जानने की बात है जीना पड़ेगा उस मार्ग पर जहा जहां जीवन जाना जाता है और वो मार है जा रुकता वो मार है सचेतता का उठते बैठते चलते फिरते बात करते जिए, देखते हुए आंख खोले हुए होश से भरे हुए तो रोज रोज कोई जागने लगेगा कोई प्राण की ऊर्जा विकसित होने लगेगी और एक दिन एक दिन जो महाविराट ऊर्जा है जीवन की उससे उसका मिलन हो जाए। जैसे कोई सरिता बहती है पहाड़ों से और भागती चली जाती भागती चली जाती है न मालूम कितने मार्गों को पार करती कितनी घाटियों को छलांगती और एक दिन सागर तक पहुंच जाती है ऐसे ही जागरूकता की धारा जो व्यक्ति जगाना शुरू कर देता है सारी बाधाओं को सारे पहाड़ पर्वतों को पार करती पहुंच जाती है वहां जहाँ प्रभु का सागर है जहा जीवन का सागर है। जीवन मेरे लिए परमात्मा का ही पर्यायवाची, वाची जीवन यानी परमात्मा जीवन और प्रभु नहीं है लेकिन जो सोए हैं पुजारी अपने मंदिर में उनके द्वार पर आएगा जीवन का रथ और वापस लौट जाएगा जीवन तो रोज आता है द्वार पर उसके रथ की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ती है उसके घोड़ों की टाप सुनाई पड़ती है लेकिन नींद में लगता है बादल गरजते होंगे वर्षा के बादल घिरे होंगे बिजली कड़कती होगी जीवन का प्रभु तो रोज आता है द्वार पर द्वार थप है खोलो लेकिन सोए हुए मनुष्य को लगता है हवा आई होगी द्वार थड़पाती होगी भीतर कोई जागा हो तो इसी छंद अभी और यही उस उसने के लिए निवेदन और प्रार्थना करता हूं। उस और इशारा करता इशारा मेरी बातों को भूल उनसे उनसे कुछ लेना देना नहीं है, उनसे क्या संबंध? कोई आदमी इशारा करे चांद की तरफ हम उसकी अंगुली पकड़ ले तो भूल हो जाती अंगुली से क्या मतलब भूल जाए इशारे को देख ले चांद को शांत को इशारा किया जा सकता है लेकिन हम इशारों को पकड़ लेते हैं कोई महावीर की अंगुली पकड़े हुए है कोई बुद्ध की कोई क्राइस्ट की और अंगलियों की पूजा चल रही है प्रार्थना चल रही है पागल हो गया है आदमी इशारे पूजा के लिए नहीं है भूल जाने के लिए है देखना है उसे जिस तरफ इशारा है उधर थोड़ी सी ये बातें मैंने कही इस इशारे को इतने प्रेम और शांति से सुना बहुत बहुत अनुग्रित हूँ सबके भीतर बैठे परमात्मा को अंत में प्रणाम करता हूं मेरे प्रणाम स्वीकार